श्री गुरु चरण स्वरोजय निज मन मुकुर सुधार चरणाय फल चार चंद्र की जय करनुमान की जय कीजे सद सन्तन की जय उन सबके बाद दिशुकुंजरऊ कमठ यज ढोला धरऊ धरण धर धीरन ढोला राम सह शंकर धनुरा सजग तो सुनियाय सुनोरा सापीप राम जग आए नर नारिन सुर सुबृद मनाए सब कर संसानु मंद्रमी सन कर अभिमानु रघुपति तेरी गौरव गर्वाई सुरि भरण तेरी कदराई प्रिय कर सोच जनक पक्षताबा न कर दारुण दुख दावा संघ चाप बड़बो ऋ ऋ ऋ ऋतु पाई करब श राम बाहु बल सिंधु पारू चाहत पार नहीं करू राम बिलो के लोग सदा चैत्रिखे से देखी कृपा जानी तल से भग <क्ड़ाग> राम चंद की सुख हनुमान की सदसंदी स्मरण करें की भगवान राम धनुष की ओर जा रहे हैं और उस बीच में लोगों के मन में जो भार है उनका वर्णन कर दिया सुनेमा जी का सोच रहे हैं वो बोल दिया सीता जी किस प्रकार से उनके मन में भाव उत्पन्न हो रहे हैं गाकुलता उत्पन्न हो रही है उसका वर्णन कर दिया भगवान राम तब तक धनुष पास पहुँच गए और धनुष की ओर उन्होंने देखा की इसको उठाना है चढ़ाना है उन्होंने देखा तब उस समय लक्ष्मण जी है वो सावधान हो जाते हैं और अन्य लोगों को जो भी कुछ भी को धारण किए उनको सबको सावधान कर देते हैं। राजाओं तो को मालूम हो जाए कि धनुष तोड़ना कोई साधारण खेल बात नहीं है वे लोग ऐसे जाकर करके उसको उठाने की कोशिश करने लगे ये उनको जो है समझ में आ जाना चाहिए तो उनको ये कोई ऐसा धनुष नहीं है जैसा को उठा देने और समस्या का अभिमान रखते थे अब ये भगवान राम के धनुष के पास पहुँचने के बाद लक्ष्मण जी जो कुछ बोलते हैं या करते हैं उससे भी राजाओं को एक शिक्षा मिल जाती है उनको समझ में आ जाता है कि कितना भयंकर कार्य है कितना महान कार्य है कि जिसके धनुष को टूटने पर पृथ्वी के हिल जाने के या गिर जाने के टूट जाने का प्रदय हो जाने का इस प्रकार की आशंका है इतना भयंकर कार्य है लक्ष्मण जी क्या करते है की बोले चरण चापे ब्रह्मांड मैंने ब्रह्मांड को पैरों से दबा करके बोले माने ऊपर से उसको रोके हुए हैं। और नीचे से कहा कि धारण किए हुए हैं वे जितने छपे हैं वे सबके सब सावधान हो जाएं विशेष रूप से सावधान होकर के पृथ्वी को पकड़े गिरने न पावे टूटने न पावे इस प्रकार को, को आदेश देते है की जिस कुंजर को ला घर उधरणी घर घीर न डोला वैसे तो हिल न जाए घर धारण करके इसको पृथ्वी को धारण किया टूटने से इतना उत्पाद उत्पन्न होगा कि उसको पृथ्वी को संभाले रखना पड़ेगा सावधान होकर पृथ्वी को संभाले रखने वाली जो शक्तियाँ हैं उनको सावधान करते हैं जैसे कोल है सूप भी पृथ्वी को धारण किए हुए है उसके बाद अही शेष नाग है वो पृथ्वी को धारण किए हुए कमठ उसके बाद में उसके ऊपर कच्छक है वो पृथ्वी को धारण किए हुए है और फिर जिस कुंजर माने हाथी दिशाओं के दिग्गज दिशाओं के हाथी हैं, वो सब दशाओं से दस दिशाओं से हाथी जो है पृथ्वी को रोके हैं मैंने ये विभिन्न प्रकार की पौराणिक शक्तियाँ प्राण रूप में इस प्रकार ऐसी बोली यही सब शक्तियां चारों तरफ से पृथ्वी को संभाले हुए ऊपर से पृथ्वी के ऊपर खड़े हुए लक्ष्मण जी ने भी अपने पैरों से पृथ्वी को बात करके रखा कि हिलने न आ गया होगा राजाओं को की ऐसा कार्य कार्यक्रम ने जिंदगी में किया नहीं होगा जैसा गर्भ होने जा रहा है इसलिए राम चाहे शंकर धन तोड़ा कहते लक्ष्मण जी के भगवान श्री राम जी शंकर जी को ध्वंस पर तोड़ना चाहते है सुने सुने तो सज के समय आयो में हो रहा हमारे आदेश सुनकर के सब लोग सावधान हो जाओ और पृथ्वी को संभाल करके रखो अब ये एक प्रकार से कहना चाहिए कि धनुष क्या टूट रहा है एक बहुत भारी विस्फोट होने जा रहा है बहुत भयंकर गर्जना आगे चलकर के धनुष टूटने से जो होती है तो उसे मालूम होता है धनुष का तोड़ना कोई तो साधारण बात नहीं है तो धनुष का टूटना जितना ही कठिन दिखा दिया उतना ही कठिन मोह का नष्ट होना है अज्ञान मोह और मोह के जाल में पड़े हुए व्यक्ति उनसे छुटकारा पाना आसान नहीं है परमात्मा की कृपा से ऐसी परमात्मा ही ऐसा शक्तिशाली है जो मोह से निवृत्त कर सकता है और मोह परमात्मा भी मोह को दूर कर दे तो उसके मैंने फिर एक विप्लव आ जाए जीवन में एकदम से परिवर्तन ही हो जाए कहाँ भौतिकवादी जीवन अंधकार ज्ञान का जीवन और से कहा प्रकाश में दिव्य जीवन स्वतंत्रता का मुक्ति जीवन ये बिल्कुल परिवर्तन हो तो जाए जीवन में भी एक ऐसा एक महान घटना घटे अगर ये मूल दूर हो जाए कहते हैं कि चाप समीप राम जब आए अभी जब भगवान श्री राम जी के पास आये चाक समीप राम जब आए नर नार में शिव मनाए उसी बीच में ये भी बोलते जाते हैं कि देखो जितने स्त्री पुरुष वहाँ बैठे हुए हैं जनकपुरी के सभी लोग शुक्र मनाते मन अपने पुण्यों का स्मरण करते हैं कि अगर हमारे कुछ पुण्य हों तो ये भगवान राम धनुष्ट हो तो गए और इनसे सीता जी का विवाह हो जाए सब लोग यही चाहते है वजह ऐसी इसी बात को चाहते है बार बार इसी प्रकार की इच्छा करते हैं देवताओं से भी मनाते हैं अपने पुण्यों का भी स्मरण करते हैं इनका विवाह हो जाए तो नर नारियो शुक्र मनाए और सबकर अज्ञानू अब उसके बाद बताते हैं कि देखो एक तुलशीदा की कल्पना करते हैं कि तो धनुष क्या है एक जहाज है भगवान तो श्री राम जी का बाहुबल क्या है समुद्र के समान है और ये शंकर जी का धनुष जो है शंकर जी के बाहुबल के समुद्र में डूबने वाला है अब समुद्र को पार करने के लिए अगर जहाज पार करना चाहे तो उसके लिए कोई चाहिए कर्णधार नाविक चाहिए जो जहाज को चलावे समुद्र के पार ले जाए लेकिन कोई नाविक है नहीं केवल जहाज है और भगवान श्री राम जी का बाहू है और जो जहाज है वो धनुष है अब उस धनुष के ऊपर जैसे जहाज के ऊपर लोग आकर करके इकट्ठे होकर के बैठ जाते हैं और जहाज समुद्र के पास चलता है ऐसे ये है जब भगवान राम आए और धनुष को देखा तब तक क्या किया कि आकर के जहाज के ऊपर कौन कौन बैठ गए उनका नाम बिनाते हैं। ये पर संसार और अज्ञान सब लोगों का संसार और अज्ञान उसी धनुष रूपी जहाज के ऊपर आ करके बैठ गया और मंद मही कनकर अभिमानू और जो मंद बुद्ध के राजा लोग थे उनका अभिमान भी आकर के उसी धनुष रूपी जहाज पर आ करके बैठ गया भगवती हैं उनका परशुराम का गर्व और उनकी भी आकर गुर्भुरूपी जहाज पर बैठ गये सुर के और देवता और मुन्नी लोगों की जो कदर कदराई थी कदराई के मानो वो कारता के कारण से भयभीत से चिंतित थे दुखी थे तो उनकी इस प्रकार की कारता भी आकर के धनुष के ऊपर वो भी बैठ गई सीए पर सोच जनक पछतावा सीता जी की बहुत सोच ऐसी दुखी थी उनका सोच सोची आकर के समझात के ऊपर बैठ गया जनक पछतावा जनक जी पछता रहे की कहा हमने प्रतिज्ञा कर ली तो जो इनको जो, जो है यह है जानते की पृथ्वी ऊपर इस प्रकार को वीर है ही नहीं तो इस प्रकार की हम प्रतिज्ञा करते और संसार में हसी न कराते तो ये पश्चात ताप जो था जनक जी का वो भी आकर के उस धनुष रूपी जहाज के ऊपर बैठ गया और रान, रानी ने दारुण दारूण दुख दावा और रानिया उधर के जो, जो सभी इत्यादि की बात कही थी वो बहुत चिंतित थी और दुखी हो रही थी तो उनका दारुण दुख जो वो वो भी आकर उस धनुष रूपी जहाज पर वो भी बैठ गया बोहित पाई शंकर जी का धनुष एक बहुत बड़ा दो जहाज है, है। जिसमे ये सब आकर इकट्ठे हो गए चढ़े जाए सब संग बनाई सब एक साथ इकट्ठे होकर के उस बना कर सब इकट्ठे होकर जिस जहाज में बैठते हैं करके ऐसे करके ये सब इकट्ठे हो करके उस वक्त धनुष के ऊपर आश्रित हो गए मैंने धनुष है तो ये सब टूट जाते हैं ये सब डूब जाते हैं ये कहने के तात्पर्य आगे चल करके यही कहेंगे जहाँ धनुष तो जितने आकर उसके ऊपर बैठे हुए थे आश्रय का वे तो सबका सब समाप्त जैसे धनुष टूटेगा तो सबका संशय और अज्ञान सबका संशय अज्ञान में जाएगा संशय इस बात का कि भगवान राम धनुष तोड़ पाएंगे कि नहीं तोड़ पाएंगे ये तो बहुत कोमल है सुमार है उनसे धनुष कैसे टूटेगा ये संशय धनुष टूट जाएगा तो, तो संशय खत्म फिर क्या चाहिए उसके बाद संशय समाप्त हो जाएगा अज्ञान समाप्त हो जाएगा अज्ञान मन समझते नहीं कि भगवान में कितनी शक्ति है भगवान राम में उनका भी अज्ञान समाप्त हो जाएगा अज्ञान भी समाप्त हो जाएगा और अगर ये धनुष मोह है तो मोह नष्ट हो गया तो अज्ञान भी समझो कि नष्ट हो गया अज्ञान भी नष्ट हो जाएगा जा, संशय भी सब नष्ट हो जाएंगे मोह भी नष्ट हो जाएगा अध्यात्म की दृष्टि से यह हो गया अगर व्यक्ति का मोह दूर होता है तो अज्ञान भी निवृत्त हो जाता है संशय भी निवृत्त जाते हैं ये मोह के अधीन हैं। जब तक मोह है तब तक अज्ञान है जब तक अज्ञान है, है।, है संशय है ये सब एक साथ साथ है एक कार्य है दूसरा कारण है जैसे संशय उसका कार्य है मान जब तक अज्ञान रहेगा तब तक, तक संशय उत्पन्न होंगे तो ये कार्य कारण सहित जितना भी सबको सबका सब आकर समाप्त हो जाता है शंकराचार्य जी भाषण में जगह जगह यही बात देखते हैं कैसे जहाँ अद्ध्या नष्ट तो अविद्या के नष्ट होने पर अपने कार्यो समेत नष्ट हो जाती है आत्मज्ञान परमात्म ज्ञान उदिष्ट होने पर अविद्या अपने कार्यों के समेत नष्ट हो जाती है अविद्या का कार्य क्या कामना कर्म भोग और फिर सुख दुख और जन्म का चक्र ये सब अभिज्ञा के कार्य हैं। जब अविद्या नष्ट हो गई, तो उसके परिणाम से उस कार्य होने वाले वो भी सबके सब समाप्त हो जाते है वैसे यहाँ तो कहते हैं की उनका मोहरू की धन टूटा वही पर पुरुष के बाद अज्ञान भी मिट गया और उसी के साथ साथ जो वो संग सभी लोगों को चले गए और बंद नहीं पड़ कर अभिमानू और अभिमान भी नष्ट हो गया नंद राजा लोग जो है वो अभिमानी थे उनका अभिमान भी उसी के साथ नष्ट हो गया <coughs> अज्ञान अभिमान भी एक कार्य है इसी का अविद्या का कार्य अभिमान है।, है जब तक अविद्या है तब तक अभिमान भी है और जहाँ अविद्या नष्ट हुई ज्ञान उत्पन्न अभिमान भी नहीं रह जाता एक आत्मा ही सर्वत्र है सब आत्मा स्वरूप हैं, आत्मा से भिन्न परमात्मा से भिन्न कहीं कुछ नहीं इसलिए फिर तो वहाँ से तो अभिमान भी नहीं इसलिए यदि मोह दूर हो जाता है विद्या दूर हो जाती है संसद दूर हो जाते हैं तो अभिमान भी नहीं रहता है ये भाव आत्मक जगत की बात है जैसे यहाँ पर क्या हुआ राजा लोग अभिमान कर रहे थे अपनी अपनी कल्चर के बातें कर रहे थे वो सब उनका अभिमान उसी के साथ समाप्त हो जाएगा अभिमान तो वैसे भी उनका समाप्त हो गया उन्होंने स्वर उठा करके देख लिया उनको उठाई नहीं उठा टूटे नहीं टूटा तो उनका अभिमान तो नष्ट हो, हो गया लेकिन अब भी एक उनके मन में बात हो सकती थी वो कह सकते थे हमारे नहीं उठाई उठा तो नहीं, उठा उठा उठा नहीं उठा तो कौन भरा उठा लेगा तो एक इस प्रकार का अभिमान का एक पक्ष शेष रह जाता था उन्होंने तो देख लिया की हम एक अकेले का दस हजार लग नहीं उठा तो अब क्या बात है कोई नहीं सकता बात हो गयी तब वो आगे सिद्ध कर देंगे कि नहीं तुम्हारा ये अभिमान भी नष्ट हो जाएगा उनके बाद जहां धनुष टूट गया तांसान में प्रत्यक्ष आ जाएगा टूट सकता है तोड़ा जा सकता है और इन्हीं राजाओं में कोई शक्ति सामर्थ्य नहीं है इसलिए उनको अपने समझ लेना चाहिए अपनी को इसलिए मन में ही तन कर उनका अभिमान भी उसी धनुष रूपी जहाज करा करके बैठ गया भगपति केरी गर्भ गर्भ आई और उसके बाद बोले कि देखो अभी तो आए तो नहीं भगवपति अभी परशुराम जी यहाँ सभा तो नहीं है लेकिन उनके आने के पहले ही वो धनुष तो सर ही जाता है आएंगे वो बाद में लेकिन उनका परशुराम का जो गर्व आगे आने वाला दिखाई देने वाला है वो पहले धनुष के साथ टूट चुका है और जब भगवान शिव जब परशुराम जी आएंगे भगवान शाम साम्ण, उनके सामने पड़ेंगे तब उनको प्रशांत जी को पता चल जाएगा। अभी तक प्रशांत को ये अहंकार था आगे जब प्रशांत आएंगे तो बताएंगे कि देखो मैंने इस बार पृथ्वी को शत्रुहीन कर दिया मैं ऐसा शत्रुशाली हूँ ये सब करके अपने आप को बोलेंगे तो इनका गर्व गरवाई उनकी है अभी तक लिए हुए थे लेकिन जब भगवान श्री राम जी के सामने आते हैं, तब है तब फिर उनका जहाँ धनुष है उनके सामने आते है तहाँ परशुराम जी को भी पता लग जाता है और धनुष की आवाज को सुन कर उनको पहले से था अगर धनुष टूट जाता है तो उसके माने वो मुझसे ज्यादा शक्तिशाली पैदा हो गया है परेशान भी गौर करे और देखा मुझसे शक्तिशाली कौन पैदा हो गया जब भगवान राम के सामने आए तब उनको भगवान के उन्होंने अपना परीक्षा एक प्रकार से भगवान की ले हल्ला गुल्ला मचा करके उन्होंने और भगवान ने फिर उनका जो जब धनुष लेकर चढ़ा दिया हाँ। चाप चल गए अपने आप ही धनुष जब भगवान राम के पास पहुँच गया उनका परशुराम का तब परशुर मन विष्णय भय तब उनको आश्चर्य समझते बड़े शक्तिशाली इसके बारे में शक्तिशाली अभी आ गए तो उनका गर्व इस प्रकार से आगे चल के जो दूर होने वाला है हो, वो यहीं देते हैं कि वो भी आकर के इस प्रकार ऐसी धनुष के साथ में टूटने वाला है डूबने वाला है तो सुरु सोर्मुनिवरण के और देवता लोग जो है कदरता मैंने उनको ये लग रहा था कि भोस टूटेगा नहीं सीता जी का विवाह नहीं होगा तो आगे कर करके राम में कैसे मरेगा और कैसे हमारा उद्धार होगा तो देवताओं को तो अपनी फिक्र पड़ी हुई थी कि निशाशो से हमारा छुटकारा हो मुक्ति हो और भगवान का इनका विवाह हो आगे कथा आगे बढ़े तब तक, तक वो प्रतीक्षा कर रहे थे तो उनके देवताओं को भी एक हिम्मत बने उनकी कार्यता उनके समाप्त तो क्या इसके माने की भगवान राम ने वास्तव में अवसार ले लिया है और उनका विवाह सीताजी से हो गया और तो सब राजाओं से ज्यादा शक्तिशाली हैं इसके जमाने ये निशाचनों का बद कर सकते है की इस प्रकार का भरोसा देवताओं के मन में आ गया और देवता भी निर्भय होने लगे उनकी कार्यता दूर होने लगी और होने लगे जैसे जैसे भगवान निशाचनों का बद करते हैं या उनकी शक्ति प्रकट होती है वैसे वैसे देवता और लोग होते जाते है तो उनकी कार्यता दूर हो और सीए कर सोच सीता तो सोच कर रहे थे दुखी हो रही थी उसका वो बहुत विस्तृत वर्णन किया उनकी आंखों में आंसू आ गए रोमांचित हो गया <coughs> जनक जी के लिए भी कहने लगी कि पिता भी कुछ तो लाभ हानि नहीं देखते <coughs> दिग्गज समाज बैठा हुआ है वो भी इसकी बात नहीं सोचता ये सब बातें उनके मन में दुआ रही थी और दुखी हो रही थी वो सब दुख भी आकर के इसी जहाज समुद्र बैठ गया समुद्र और धनुष फूटा उसी के साथ सीता जी का दुख भी दूर हो जाएगा उसकी सूचना है समाप्त हो जाएंगे जनक पछतावा जैसा अभी बताया जनक जी जो पश्चाताप कर रहे थे कि हमने गलत प्रतिज्ञा कर ली ऐसी प्रतिज्ञा हमने करते तो वो पश्चात भी उनका समाप्त हो जाएगा उनको लगेगा हमने ठीक प्रतिज्ञा की और कार्य सब संपन्न हो जाए ये कार्य वो बात ठीक थी और फिर रानी दारण दुख दावा रानिया भी दुखी थी सीता जी के विवाह के लिए ये प्रतिज्ञा ध्वस्त करने की प्रतिज्ञा सूचना एक साल से चली आ रही थी पिछले साल भर से और ये लास्ट डेट थी आज धनुष तो अभी तक उनको साल बीती जा रही थी अंतिम दिन दिन बीत रहा था और धन कोई तोड़ नहीं पा रहा था तो रानिया भी बहुत दुखी थी तो साल भर हो गया देखो कहीं कोई कार्य संपन्न नहीं हुआ तो उनका दुख जहाँ ये सब चिंता दुख सबके धन की टूटियों से असमाप्त होने जा राणी ने करे दारूण दुख तो दारा जो भी बड़ा बोहित पाई, बड़ा बोहित बने एक बहुत बड़ा धहा जैसे समझो उसके ऊपर क्योंकि बहुत गिनती हैं इसलिए इनके बैठने के सबके लिए बहुत जगह भी चाहिए और फिर ये सब एक एक नहीं है जैसे सीता जी का दुख तो एक दुख नहीं है सीता जी के तो पचास दुख है ये कितनी छपाई उनकी वो सबके सब आ करके बैठ गए गालियों के लिए दुख है तो एक दुख नहीं है पचासव थे हैं। वो सब आकर उनको बैठ के जहाज बढ़ा जनक जी का पश्चाताप है, नहीं है तमाम पश्चाताप की बातें तो सब आकर के जहाज बढ़े बड़ा भाई समाज हो गया बड़े भीड़ उत्पतिहा समुद्र में आकर के जहाज धन की जहाज के ऊपर आ करके सब बैठ गए अब कहते राम बाहू बल्ले सुंदर दूसरी तरफ देखो की अध्यात्म से ये सब अभिज्ञा का परिवार है जब तक अभिद्या ज्ञान रहता है तब तक ये सब रहते हैं दुख भी रहता है संशय भी रहता है कार्यता भी रहती है और ये गर्व भी रहता है अहंकार भी रहता है ये सब उसकी अभिद्या की परिणाम है जब तक ये व्यक्ति का मन में ये मोह छाया हुआ तो मोह की रात्रि में अंधकार में ये सब पनकने वाले सब फैलने वाले विस्तार करने वाले तो इस, इस प्रकार उनकी योजना बनाई गयी कि अगर धनुष टूटता है और मोह नष्ट होता है तो परमार्थ की दृष्टि से ये सब के सभी नष्ट हो जाते हैं और सबक विश्राम शांति सतर्क हो जाते है। ये भी बता दिया इस प्रकार के सब जगह बैठे हुए हैं राम बाहू बल सिंधु भगवान श्री राम जी सभी शक्तिमान है उनमें शक्ति रुपी समुद्र में ये जहाज डूबने वाला है लेकिन इससे कोई बचाने वाला नहीं है इसमें चाहते पार नहीं को पढ़ारू अगर ये सब पार जाना कि वो बना रहना चाहे अगर ये चाहे कि संशय बना रहे दुख बना रहे अभिमान बना रहे अहंकार बना रहे तो ये भगवान के बल के सामने ये सब टिकने वाले नहीं है ये सब नष्ट हो ही जाएंगे उसको कोई बचा नहीं सकता धनुष के टूटने के साथ साथ उनका तो सप्ताह नष्ट होना अवसंभावी है ये बता दिया तो राम दिलो के लोग सब अच्छे टले अब इसके बाद क्या करते है की भगवान राम ने जो है वो देखा धनुष देखने के बाद में उधर की तरफ जिधर राजा लोग थे जिधर नगरवासी लोग थे उत्तर की तरफ बैठे हुए तो उस दिशा में जब उन्होंने देखा भगवान ने तो देखा सब कैसे दिखाई दिए चित्र लिखे से देख चित्र लिखे मैंने बिल्कुल एक तक तो सन्न सास रोके बैठे देख रहे थे कि देख अब क्या होता ये तो आखिरी समय ये धनुष भगवान उठाते है तो टूटता नहीं तो कथा कदम सभा विसर्जन अब ये जो कुछ होना था इसी समय होना था इसलिए तो बहुत स्तंभित होकर सब देख रहे थे तो भगवान ने देखा सब सत्य इस प्रकार से खड़े बैठे हुए हैं और चित्र से देख चित प्रकार जानी विकल्प से और जब भगवान ने सीता जी की तरफ देखा सीता जी दक्षिण की तरफ जहाँ भगवान खड़े है वहाँ से उत्तर की ओर जनकपुर वासी बैठे हुए उनका आसन लगे दक्षिण की दुशा की तरफ जनक जी बैठा हुआ आसन लगा जनक जी के बगल में सीताजी खड़ी हुई इसलिए जब भगवान ने दूसरी तरफ दृष्टि सुनाई तो दे देखा, जी कैसी उनको दिखाई दी जानी विकल्प से बहुत व्याकुल उनकी व्याकुलता तो अब भगवान राम इस प्रकार को देख रहे हैं की सीताजी की मना दशा क्या है कैसी उनकी व्याकुलता है कैसा उनका समर्थन है कैसा उनका प्रेम है ये सब उनकी तरफ देख रहे और ये एक उद्देश्य है कि सीता जी की व्याकुलता दूर हो धनुष टूटे तो उनकी सीता जी की व्याकुलता दूर हो इसलिए कहते हैं सीता कृपा है अब जी के सम्मान में और फिर कहते हैं कि देख दे ही विपुलो तो भी बिपुल हाथ कल प्रसन्ते बाहर दिन आगा करई का सुधा जब बृषि सुखाने समय चुके शु जान जाने की देखी प्रभुपुल के लि गुरु अगुरु प्रणाम मन ही मनुहा ना दम के ठाले छन राम मध्य जन तोरा घरे भूमन धन घोर कठोरा घरे दिग्गज ढोल मोल सूरम चलम ले या सुर मुनि कर कान दीने सकल विकल विचारही दंड चंड राम तुलसी जयती वचन विचारही शकर छाप जहाज गर रघु बर बाहू बलू अबूढ़ सुजाज प्रथम ही मोह बसो छिहाम चंद्र की जय करुम की जय बोलो सर संतन की जय भगवान तो धनिष्ठ जा रहे हैं लेकिन दूसरी तो बात सावधान है अपने आध्यात्मिक जो शिक्षा है वो तो अपने बताते रहते हैं तो अपना मुख्य उद्देश्य सुनता यह है की परमात्मा का प्रतिपादन होता रहे ज्ञान क्या है विद्या क्या है संसार के क्लेश क्यों उत्पन्न होते हैं दुखाद क्यों होते हैं भय चिंताएं क्यों होती है उनके कैसे हो ये जो परमात्मिक प्रश्न है उनके समाधान करने के लिए बराबर दृष्टि उसी तरफ रहती है अब ऐसे नहीं की घुस का एक बड़ा मनोरंजक कार्य होने जा रहा है एक महत्वपूर्ण तो भुला रहे हैं अपनी, अपनी बात को बात भूलते बराबर स्मार रखते हैं और वर्णन करते जाते हैं आगे। फिर कहते हैं की देखिए विपुल्पय दे और फिर भगवान राम ने देखा की वेही जो है वो विपुल विकल्प ना बहुत विकल्प दिखल। है उनकी विकल्पता और ही और जी को जो एक एक क्षण एक एक कल्प के समान व्यतीत हो रहा है तो भगवान राम ने सोचा कि प्रसिद्ध बार बिन त्याग की अगर कोई प्यासा हो और पानी न मिल रहा हो तो प्यासा अगर कोई मर जाएगा तो मरने के बाद फिर मुए तरह का सुधा करागा मुए बने मरे हुए कोई ऐसे प्यासे मरे हुए व्यक्ति को अगर कोई अमृत का समुद्र भी ला दे तड़ाक बने तालाब भर समुद्र अमृत नीचे ला दे तो उसको क्या फायदा उससे मरे हुए व्यक्ति को अमृत कोई फायदा नहीं करेगा अब कहते हैं की उसके लिए देखा इसलिए ये है की समय पर होना चाहिए सीता जी की व्याकुलता इसलिए की तो उस व्याकुलता के कारण सीता जी ज्यादा बथित तो हो और ज्यादा और सीता जी के साथ में प्राणघात घटना घट भट जाए तो उसके पहले धंस तोड़ देना चाहिए जिससे उनको शांति प्राप्त हो ताबर सा सब किसी सुखाने एक दूसरा उदाहरण दे दिया जैसे कि खेती है पानी तब बरसा जब खेती सूख पानी बरसा अरे जब खेती हरी थी उसी समय पानी बरसता तो उसको दम मिल जाती कुछ और बढ़ जाती और जब खेती सूख गई फिर पानी बरसा तो अब उसके कोई काम में कहते थोड़ी सूख गये सूख गयी पानी बेकार उसके लिए समय चुके पुणिकापस्ताने तो नियम यह है की समय सूख जाने पर बाद में पश्चाताप करना वक्त ये सिद्धांत की बात है समय चुके पुणिकापस्ताने तो ये सब मुहाये तुलसीदास जी की चौथाइया में ये व्यवहार में खुब बोले जाते हैं क्या बरसा जो फिर सुखाने समय चुके फिर पुनः और त्रषित बार विजोत्यागा सुधा तलागा ये बहुत प्रचलित चौपाई इस प्रकार तो ये भगवान श्री राम जी ने ये है सीताजी को देख करके इस प्रकार से निश्चय किया अस ये असान माने इस इस नीति को ध्यान में रखते हुए भगवान ने इस मन किया और जानी की देखी सीताजी को देखा कैसा के प्रभु पुल के लखा सीता मन में भगवान राम के प्रति विशेष प्रेम है वैसे तो ये पालन हो रहा है कि सीता जी कुछ अलग वस्तु है भगवान राम कुछ अलग हैं और सीता जी का ये प्रेम जो है भगवान राम में है लौकिक दृष्टि तो ऐसा लगता है तो लेकिन तुलसीदास जी क्या दिखाना चाहते हैं कि मोह तभी दूर होता है जब परमात्मा दूर करता है और परमात्मा भी मोह दूर करे तो वो तब तक, तक दूर नहीं करता जब तक के समर्पण नहीं देख लेता पूरा प्रेम और समर्पण जब तक नहीं होता तब तक, -तक मोह दूर नहीं होता जब भगवान राम ने देख लिया तो सीता जी समय बहुत व्याकुल है पूर्णता उनका मन समर्पित है भगवान श्री राम जी के चरणों में जैसे पहले सीता जी ने कहा की अगर हमें सच्चा हमारा प्रेम हो तो हम उनके चरणों की दाती बने इस प्रकार का जो जो उनका विचार था वो जब भगवान ने सब जान लिया तो फिर भगवान ने धनुष को तोड़ने का निश्चय किया था ऐसी हम लोग साधना करते रहते हैं भगवान का स्मरण करते रहते हैं उपासना करते हैं ज्ञान प्राप्त करने की भी कोशिश करते हैं लेकिन मोह के निवृत्त होने के लिए जितना समर्पण चाहिए जितना परमात्मा में प्रेम भक्ति चाहिए उतनी हृदय में जागृत नहीं होती उसके जागृत न होने के कारण से मोह बना रहता है नष्ट नहीं साधन भी बने रहते हैं ज्ञानी भी बने रहते हैं तथा कथित भक्ति भी बनी रहती है लेकिन मोह बना रहता है समाप्त नहीं उसके निवृत्ति के लिए उत्साहित करते हैं छुटकारा तो पाने के लिए भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए ये जी का एक उदाहरण देकर के तू जी बताते है जैसे जी के मन में भगवान राम के प्रति समर्पण भाव है ऐसा परमात्मा के प्रति होना चाहिए वैसे ही प्रेम परमात्मा के प्रति होना चाहिए <coughs> ये तो भगवान की अपनी ही शक्ति है उसी के बल पर धनुष तोड़ते हैं, लेकिन वो आगे रखते हैं गुरु को फिर तो मैंने गुरु को प्रणाम किया इसलिए मैंने उन्हीं के बल से धनुष टूट रहा है उन्हीं के आशीर्वाद से धनुष टूट रहा है ये तो संसार में भी इसी प्रकार की नियम इसी प्रकार की, कोई व्यक्ति यदि कोई महान कार्य करता है तो उसके बराबर अपने जो गुरुजन हैं उनके ऊपर उसे लगाना चाहिए उनकी कृपा से हम इस प्रकार का कर रहे हैं गुरु की कृपा से कर रहे हैं माता पिता की कृपा से कर रहे हैं और जिन लोगों में सद जनता है सदबुद्धि है वो ऐसे ही करते हैं। संस्कृति समाज की इसी प्रकार के जो समझदार लोग हैं, ऐसी प्रकार के बोलेंगे एक कुछ दिनों पहले एक बार एक हाई स्कूल में परीक्षा में एक व्यक्ति बालक उत्तीर्ण हुआ और वो प्रथम श्रेणी के पास ही हुआ प्रथम श्रेणी में भी प्रथम स्थान प्राप्त हो गया मेरिट लिस्ट में आ गया और यूपी भर में सबसे पहला पहुंचते हैं अखबार वाले और उसे जाकर पूछा की तुम्हारा मालूम हुआ तुम्हारा तो प्रथम स्थान प्रथम श्रेणी में प्रथम स्थान है तुमने बहुत पढ़ा होगा तुमने बहुत परिश्रम किया होगा तुमने ये कैसे ये प्राप्त होगी प्रथम स्थान तुम्हें कैसे प्राप्त हो गया तो उसे बताया कि प्रसन्न बहुत किया सब लेकिन हमारे माता पिता की कृपा थी उनके कारण से ये हो गया है अगर वो इतना हमको प्रेरित न करते इतना उत्साहित न करते तो हम यह कर पाएंगे अब देखो एक बालक के बुद्धि में इस प्रकार क्या है माता पिता ने इस किया है कि कभी कभी संस्कार ऐसे होते हैं बच्चों के बचपन से संस्कार होते हैं जो इन बातों को सब समझते हैं और कोई कोई बुद्धि हो जाए तब भी अहंकार करते हैं है सारी जिंदगी सब रामायण सुने साथ साथ सब देखे तो भी उनका अहंकार अपने स्थान पर आसमान तक खत्मी न हो कभी उसका जो है नीचे ही न झुके इस प्रकार लोगों की तब ऐसे ही भगवान जो है समय गुरु का स्मरण करते है गुरु की गुरु कृपा है तब ये धनुष टूटेगा उनके प्रकार से इसलिए गुरु ही प्रणाम मनी मन तीन और फिर अति लाघव उठाए धनुना लाघो मैने शीघ्रता से बड़ी शीघ्रता से, से लेकिन लाघो लघु से भी लाघो बन सकता है लग छोटा लाघो मैने जैसे धनुष बड़ा छोटा हो जैसे धनुष बड़ा हल्का हो ऐसे बड़ी जल्दी से उसको उठा लिया मैंने और फिर उठाए धनु बीना और जमी के उदाम जिम्मे जग लय धन के उ जी में और जब जब भगवान ने धनुष को उठाया तो कैसे क्या हुआ कि जैसे बिजली चमकी हो ऐसे ऐसी दमकना दामिन दमकना मानी बिजली के चमकना जैसे बिजली चमकी हो ऐसे बिजली जैसी चमकी और पुण्य धन नुनि नव धनु मंडल संभव और उसके बाद वो धनुष मंडल के समान हो गया जैसे नवमंडल ऐसा गोल है गुलाकार दिखाई देता ऐसे धनुष भी गोल इसके माने भगवान ने धनुष उठा के ही जब से डोरी उसके ऊपर चढ़ा दी और डोरी को खींचा गई तो खींचने से वो धनुष धनुष्ट चला गया झुकता चला गया और एकदम से गोलाकार हो गया बड़े विस्तार से बता दिया कैसे धनुष टूटता इसकी उसकी डिटेल है उठाना किसका चमकना उसका चढ़ा करके गोल होना और फिर चढ़ावट खेचाड़े तो बीच में जब वो गोल हो गया तो उसको गोल होने के पहले क्या हुआ माने उठाया तो उसके बाद धनुष की डोरी भी चढ़ाई डोरी खींची भी ये भी सबको तो काम हुआ लेकिन काहू ने लखा देख सब सब देखते ही रह गए खड़े-खड़े सब देख रहे थे सपने आंखें उसकी तरफ थी लेकिन कार्य तो जल्दी सम्पन्न हुआ की तो धनुष को उठाने के बाद लोगों ने देखा तो धनुष जो गोलाकार हुआ दिखाई दिया उनको उसको उठाने के बाद प्रतिका चढ़ाना और उसको खींचना ये सब इतनी जुट गति से हो गया के लोगों को उसको पहचान देख नहीं पाए समझ नहीं पाए छोड़ा और उसी बीच में जहाँ वो गोलाकार हुआ भी उठ उठ गया बस तो मैंने ये सबका कहाँ राजा लोग इतनी इतनी कहाँ कितना घसीटना और कितनी ताकत लगाना होंकार करना और कहाँ यहाँ जो क्षरणात में उठ गया और क्षरणाटन में जो गोल भी हो गया चल भी गया क्षण मात्र टूट भी गया उसी क्षण में देखते देखते ये सब हो गया और दिखाई भी नहीं पड़ा कितनी देर में हो गया किसी जल्दी सब हो गया कई तो मध्य राम धन तोड़ा और भरे भुवन धन धोर कठोरा अब बस उसकी जो ध्वन गया आकाश में तब तक धूल गई जैसे कभी कभी मेघ गर्जना होती है तो गर्जना होती तो है बड़ी देर तक उसकी गूंज बनी रहती है ऐसे करके आवाज उसकी धनुष टूटने तूछ की आवाज हुई और फिर वो भूवन भर में छा गई और छाई रही बहुत देर तक छाई कब तक छाई रही देखो आगे देखना छा गयी तब क्या हुआ रव रवि बाज तले रव मन शोर वो तक की आवाज भर में सब जगह छा गई आकाश में छा गयी यहाँ तक कि सूर्यो के सूर्य का जो रथ और के घोड़े हैं वो बिछ गए उस आवाज को सुनकर वहाँ तक आवाज पहुँची सूर्य तो रवि बाग तभी मारे भी चले वो बिकट चल गए और रास्ता छोड़ करके हट के। ना ना। और जी जी और भी गए और चित्तर दिख गए हाथी चिगारने लगी ज्यादा पृथ्वी हिल गयी अब हाथियों ने बार बार लगाया रहे तो उनके भी उनकी चिटघार निकल गयी हाथियों के लिए और दोग न ही ऐसी पृथ्वी हिल गयी उसके कारण शादी नहीं सदी हाथियों के लिए और आई कोल पूरम कल इनके ऊपर पृथ्वी रखी है के ऊपर हुई है कोल के के ऊपर रखी हुई है इंजन के ऊपर रखी हुई है ये सबके सब कलमले जो मैंने ये इनके सबके सब इनके पिछक गए डब गए उसके कारण से सबके सब जानवर बड़ा कष्ट हुआ सबके पृथ्वी के विकल्प सूर्य असर मुनिकी ने सकल विकल विचार ही अब ढूंझकूं गयी तो चाहे देवता हो चाहे असुर हो सबको सुनाई पड़ा ये उसको सुनने का सब उनके काम देकर के उसको सुनने की कोशिश करते हैं। ये आवाज आवाज है और सब जगह छाई हुई इस प्रकार की ये क्या हो जाए तो कैसे उन्होंने सोचा की कोदंडेव राम तुलसी जय वचन चाह रही और उन्होंने वो समझ लिया ने की भगवान श्री राम जी ने कुंड खंडेव धन तोड़ दिया है इसलिए उसको समझना में आ रही कभी इतनी आवाज हुई नहीं तो और इतनी धनी आवाज नहीं हो सकती थी ऐसे समय जय के बच्चों चाह रहे हैं, वो जय जयकार बोलने लगे भगवान की बार बार जयकार जय जयकार बोलने लगे तब जय जयकार की धने आकाश में छा गए है तो धीरे धीरे अब ये तब वो आकाश में जो धनी हो रही थी कठोर ध्वनि धनुष की वो कब बंद हो गई कब खत्म हुई उसका अंत समझ में नहीं आता आगे कर करके देखो बताते है कि वो ध्वनि तो आकाश में गूंजी गूंजी बनी हो और फिर मुनियों सब ने सबने भगवान की जयकार पर भी बैठे हुए थे विशाला में भी जब हुए और जय जब जनकपुर वासी बैठे हुए थे मुनि लोग इत्यादेश बैठे हुए थे वे सब लोग ये बार बार देवताओं से मना रहे थे भगवान नाम धनुष वे सब लोग भगवान की जयकार बोले तो जयकार की ध्वनि फिर उदंड की ध्वनि धनुष की आवाज की ध्वनि धीरे धीरे करके उसी में विलीन शंकर जहाज अब जैसे धनुष टूट गया अब जहाज का भी किस्सा क्या हुआ फिर तो शंकर तो जी के धनुष रूप जहाज के ऊपर चढ़े हुए थे पहले उनका क्या हुआ जब जहाज डूब गया तो जैसे ऊपर चढ़े थे वो भी सब डूब गए मैंने खत्म उनका भी तो शंकर जहाज सागर भागल भगवान श्री राम जी के बाहुबल की समुद्र में ये जहाज डूब गया तो सकल समाज चढ़ा जो प्रथम बस कहें वो सब समाज जो जहाज के ऊपर पहले मोह के कारण से चढ़ा हुआ था वो सब सबका सब डूब गया बस ये पंचे ध्यान देने की है जब मोह दूर हो गया तो मोह के साथ साथ मोह पर आश्रित जितने थे वो भी समाप्त हो गए ये संशय अज्ञान मोह पर ही आश्रित हैं चिंता भय मोह पर ही आश्रित हैं अभिमान मोह पर ही आश्रित है दुख मोह पर आश्रित है कारता इसी मोह पर ही आश्रित है ये सब उसी पर आश्रित ये सब के सब उसी पर तो जो आश्रित थे ये तो सब के सब मोह टूटा मोह भंग हुआ समाप्त हुआ तो उसी के साथ साथ ये सब नष्ट हो गया अब हाँ आगे तो चाप खंड अभागे लोग सब सर्वे सुखारे तो कौशिक रूप पयो निधि काम प्रेम अब हामन राम रूप वाके सुनिहारी काम्हासा असीसा प्रभु सही देर गीत रसाला भरी जय देवानी धन सुंग भरी जात जानी मुद की कहा जा नर नारी छहर लोग सब जय धन मणिचे राम जय जय जय अब दोनों जब टुकड़े टूट गए धनुष के दो टुकड़े हो गए दो खंड हो गए तो भगवान ने उसको प्रति पर डाल दिया धनुष का टूटना सामने आ और देख लोग सब भय सुखारे सब लोगों ने देखा कि टूटा हुआ धनुष खड़ा हुआ सब लोग सुखी हो गए अब सुखी हो गए अब स्थिति बदल गई अब जो पहले धनुष टूटने के पहले जो स्थिति थी वो दुख था जब जी को दुख था तो सीता जी का दुख दूर दुख दुख हो गया और और सब लोग चिंतित थे जनप्रवासी उन सबका दुख दूर हो गया इसलिए बोल दिया सबके लोग सब भय सुखारे सब कुटिल राजा भरी में सुखी अभिमान तो उनका भी दूर हो गया <laughs> लेकिन बाकी और सब लोग सुखी हो गए और कौशिक रूप पयो नीपाम अब देखो अभी तक विश्वास मित्र की बात नहीं बोल रहे थे विश्वामित्र तो जी बैठे क्या विचार कर रहे हैं इनके मन में क्या भाव चल रहे हैं इसकी चर्चा नहीं थी अब यहाँ उनका भी बता देते है की विश्वामित्री जी को क्या हुआ जब धनुष बता तो कहते हैं कौशिक कौशिक रूप पयो कौशिक जी क्या है मानो कयो निधि है पवित्र शीर सागर और प्रेम बारे अवगाह सुहा प्रेम रूपी जल जो है वो तो तो उसमें भरा हुआ है सागर में कुल का प्रेम बारे अवगाह अवगा तो अथाह जल भरा हुआ है मैंने ये कहो कि तो समुद्र ये की समुद्र के समान है और समुद्र में जो जल जैसे जल भरा होता है तो भरा हुआ है प्रेम प्रेम भाव भगवान राम का प्रेम ये प्रेम से तात्पर्य प्रेम परमात्मा का प्रेम वो भाव प्रेम भाव उनके हुआ है अब जैसे राम रूप राकेश निहारी अब भगवान राम जो है वो चंद्रमा के समान है हा? जैसे समुद्र चंद्रमा को देखे तो समुद्र में क्या होता है पूर्णमा उसमें जो है तरंगे लगते है जार लगता है ऐसे ही जो है उनके उनको को क्या हुआ बहुत बीच पुल भारी बीच में तरेंगे तो उनके जो है फुलकावली उत्पन्न होने लगी उनके शरीर पुलकित हो गया माने प्रेम की कहा सारा शरीर विश्वादाजी भी रोमांटिक हो गया बड़े प्रसन्न हो गए वो जैसे समुद्र में बीच <koh> तो बहत बीच <koh> बीचे जैसे समुद्र में तरंग में उत्पन्न हो तैसे उनको जो है प्रसन्नता आनंद का फुलकावली उनके शरीर में उत्पन्न होने लगी रोमांचित होने मान्य विश्वामत्री जी इनको देख करके भगवान राम को देख करके धनुष को तोड़ते देख करके और को तोड़ने के बाद भगवान राम जैसे असमता दायक दायक हुए उस प्रकार से दिखाई देने लगे तो ये कहने का तात्पर्य करिए की ये जब अब ये संवर्धन इसी बात का करेंगे कि भगवान धनुष तोड़ने में मोह के टूटने के बाद में जो दशा आंतरिक दशा जीवन की होती है वो दशा अब विश्वामत जी को सबसे पहले इसलिए लेते हैं कि इनमें समय जो बैठे हुए हैं उनमें सबसे अधिक निकट भगवान के विश्वामित्र रही है निकट के मैंने साधना की जैसे जो परमात्मा के पास पहुंच गया हो विश्वामित्र सिद्ध पुरुष हैं, ज्ञानी हैं, भगवान के करण भक्त हैं, इतने जो हो और भगवान राम के पास बैठे बोले थे अभी तक और बैठकर करके वो झड़ जा रहे हैं उसके मैंने सबसे अधिक निकट था उन्हीं तो से जो परमात्मा भी जितना अधिक निकट होगा और उसका भंग होगा उतना ही ज्यादा उसे प्रसन्नता होगी तो उनको सबसे ज्यादा प्रसन्नता विश्वामित्री जी को गए गए अब तो फिर न देवता लोग जितने, जितने भी है हमारी जितनी भी जितने भी गुण है दैवी वृत्तियाँ जितनी भी है वो सब देवता लोग तो सब इस प्रकार के दैवी भक्तियाँ प्रसन्न हो गई बाजे नब गए गये निशाना आकाश में खुम धवान भागे बदने गए देव बधू कर गा और देवधी जो है जो देवांगना जो है वो नाचने लगी गाने लगी ये सब नाचना गाना उनका होने लगा और ब्रह्मिक मुनीषा और ब्रह्मा इत्यादि जितने देवता हैं, वे सब, के सब वो वो भी प्रसन्न हो जाए सुर देवता लोग सिद्ध लोग मुनि लोग ये सभी सब धन के टूटने पर सब प्रसन्न हो गए प्रभिन प्रशंसा ही शीशा ये लोग भगवान की प्रशंसा भी करते हैं और आशीर्वाद देते है आशीर्वाद देने के माने ये मुन लोग इत्यादि है जिसका देखे ये लोग उनको आशीर्वाद देते हैं तो बरसों ही सुमन रंग बहुमाला अपने ज्योता लो ऊपर से मालाएं बसा रहे फूल बसा रहे हैं सब रंग रंगी फूलों के और गांव में ही किन्नर गीत रसाला और किन्नर लोग जो है वो गीत गा रहे हैं साल में मधुर मधुर संगीत के गाने जो वो हो रहे आकाश में इस प्रकार धनी गुज रहे तो रही भूम भरी जय जय बा प्रकार ऐसी आकाश भर में जय जयकार जय जे जयकार भगवान राम की जय भगवान राम की जब बोल आसपास भी बोल रहे हैं जितने बैठे हुए आकाश में भी डेता लोग भी बोल रहे हैं तो अब इस प्रकार जय जयकार की धन धुस भंग ध्वनि जात में तो कहते हैं धुस भंग धन पैदा हुई थी जो ऊपर कहे गए भरे धुवन धुन धुन धन्द घोर कठोरा आकाश में कठोर धुन धनुष की थी वो फैल गयी थी वो धीरे धीरे करके शांत होती गयी और उसी इसके साथ साथ इन भगवान की जय जयकार की ध्वनि फैलती गयी अब ये भी कोई आध्यात्मिक बात होगी तो विचार कहीं कि धनुष श्री सिंह धीरे करके समाप्त होती जाती, जे हो, जाती है और जय जयकार हुआ तो मोह भंग के परिणाम स्वरूप जो उपद्रव उत्पन्न हुआ जो गर्जना उत्पन्न हुई या व्यक्ति के अंदर मोह दूर हुआ तो उसका जो परिणाम दिखाई दिया तो लौकिक परिणाम ये की वो सब मोह समाप्त होने के बाद में सब उसके मोह के कार्य हैं वो सबके सब समाप्त होने लगे लेकिन दूसरी ओर परमार्थना जागृत हो गयी परमात्मा का प्रेम परमात्मा की भक्ति परमार्थिक दृष्टि जीवन का वही रूप वो सब फलता चला गया तो एक और जैसे पंचदशी भी कहते हैं कि जैसे उसे है, की व्यक्ति जैसे वैसे परमार्थी पर बढ़ते जाता है वैसे वैसे भौतिकता उसकी छीन होती जाती है दोनों एक साथ अनुपात में चलते है जितनी ही भौतिकता सांसारिकता ये सब मन होती जाती घटती जाती है परमार्थ उसी साथ से वो फैलता जाता है बढ़ता जाता है और जैसे वो बढ़ गया फैल गया नमकात में घर की तरह भौतिकता उसकी कम होती चली जाती है और जहाँ परमार्थ पूरा हो, हो गया तो भौतिकता रही हो गई वो सिंह जाकर विलीन हो गई भौतिकता काम होमार्थ में विलीन हो गयी जैसे धनुष की धरी है क्यों क्या हुई है उसी जयकार हो गई इस प्रकार से होता है और मुझे जहाँ तहा स्त्री सब प्रसन्न है स्त्री पुरुष नरनारी मन सभी स्त्री पुरुष सबको गिराते रहते हैं सब प्रसन्न है भंजे राम संबुधन धारी सब लोग यही कहते हैं भगवान श्री राम जी ने शंकर जी का भारी तो बस इसी की चर्चा सब जगह अब वहाँ जो उपस्थित थे नगर वो सब लोग लेकर नगर में लेकर गए जो लोग वहाँ नहीं आ पाये थे नगर के लोग जगह मिली थी बैठने के लिए कहीं पीछे होंगे दूर होंगे सड़कों पर होंगे वहाँ तक सब ये खबर सुनाई पड़ा वैसे धनुष को टूट नहीं सब पड़ा लेकिन लोगो ने पूछा क्या हुआ क्या हुआ तो सब लोगों ने बताया की शंकर जी का धनुष टूट गया भगवान राम ने तोड़ दो टुकड़े कर दिए बंदी माधव सूतगन विद्धन अब ये जनक जी के जो बंदीगण हैं, उनको सबको बताते हैं बंदी हैं, मागध हैं, सूत है ये तीन श्रेणी के जो प्रशंसा करने वाले हैं, ये यशदान करने वाले हैं वे सब लोग वृद्ध बदे मत भी धैर्य पूर्वक वृद्ध बदे वृद्धावली बोल रहे हैं, वृद्धावली कहती है वृद्धावनी बने उनकी महिमा का वर्णन करते हैं यश गान करते है सबका और करें निछावर लोग सब हर गय धन चीर और सब लोग जो है वो हो निछावर करने लगे भगवान का गाय धन और मनी, और मिछावर को वस्त्र ये सभी वस्तुओं की मूल्यवान वस्तुएं हैं इनकी नहीं जब तक घुमाओ तब तक निछावर नहीं है तो तो तो तो माने उनके नाम से अगर कहीं को दे दिया ये सब लोग जहाँ एक बहुत प्रसन्न होते हैं तो एक प्रसन्नता का व्यवहार में इस बात की सूचना है जब कोई बहुत प्रसन्न होगा तो किसने को देगा ये उसकी प्रसन्नता का सूचक है अगर उसने इस प्रकार से भी ये सब बांटने लगे तो क्यों क्योंकि बहुत प्रसन्न है तो भगवान के नाम से ये सब बटने लगा कहते हैं कि जब भगवान राम के नाम से मिछावर बढ़ती है तब आपको कौन लेने आएगा तो मेरे दरिद्री लोग नहीं आएंगे दरिद्रीय लोग से मिछावर और भी जगह मिलती रहते हैं ये प्राप्त करने के लिए देवता भी लालायित होते हैं प्राप्त करने के लिए वो भी हाथ बढ़ा देते हैं जो भी मिलना चाहिए क्यों की भगवान के निशावर नान्या <coughs> स्त्री हार रघुपति हृदय सुन सत्य बदमी भानिमात्मा भक्ति प्रयस्वर ऋपूं वगे निर्भरा मे काम आम जयरा जय जय राम जय जय राम रंग राम ग